यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक 14 और 15 पर दिया गया हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित 6 मई की प्रातःकालीन बैठक में यह संपन्न हुआ राधालती कहती हैं, सभी इतना परेशान करती है हैं, प्रीतम सैमसंगर को ये बांसुरी, फिर भी उनको यही अच्छी लगती है, बहुत परेशान करती हैं, बांसुरी बजाने में बहुत मेहनत पड़ती है इसमें को, पहले तो तीन जगह से तेज़ा खड़ा होना पड़ता है, बांसुरी Murali, ugopa, alehiba, Murali, ty muralita, ugopa, alehiba, a Murali, muralita, musicka, rusyka, bah. Muralita, ugopa, alehiba, a ty sunare saki jagat pind lalai sunare saki jagat pind lalai sunare saki jagat pind lalai sunare saki प्रकार से नचार डालती है, लेकिन फिर भी किसी के चक्कर में पड़े हुए। कहने क्या परिश्रम देती है सताती है कृष्ण को। राखतिये का पाइथाली करी राखतिये का पाइथालो करी। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो एक पैर पर खड़े होते हैं, दूसरा पैर तो केवल आंगूठे से टच करते हैं भूमि को। उसका भार नहीं तो एक कितना शासन है सेवा करती हैं कितनी अच्छी अच्छी लगी फिर भी कृष्ण हम हमें कृष्ण हमको नहीं चाहते और यह कृष्ण को इतना दुख देती है फिर भी यही क्रिया लगती है को मलतन आज्ञा कर लावती को मलतन आज्ञा कर लावती को मलतन Paty tery, wę ja watim ulebi. Paty tery, wę ja watim ulebi. के रूप का किया है इतनी आज्ञा करवाती है जैसे कोई बच्चा कोई गलती कर जाता है अब तुम्हें नहीं पहले लोग कहते हैं कुर्सी लगाओ कुर्सी लगा ऐसे खड़ा कुर्सी के आकार में कराया जाता पहले कृष्ण को क्रांति हेतु मुझे बजाओ और कमर करो एक पैर पर कमर तो को करवाती है और कृष्ण क्या कहा अत्याधीन सुजान कनौड़े अत्याधीन सुजान कनौड़े गिरीधर नारनवादी गिरीधर नारनवादी नारकारे गर्भन को जो व्यक्ति पर्वत धरन कर लिया उसको बांसुरी धरन करने में गर्दन झुका देता है जबकि उंगली भी नहीं झुकी थी गिरीधर गिरधारण करवा इतना नाचना चाहती क्या हो गया है कृष्णा गिरराज धारण करने में गर्दन तेरी नहीं हुई अंगुली तेरी नहीं हुई और यह चढ़ बैठी है कृष्ण पर अत्याधीन सुजान कन्हैया गिरधर नार नवाब है गिरधर की गर्दन झुकाती है अथवा गिरधर को नारी नवाब देती है यह आता है नार मैंने गर्� a pun podiya bal saj a pun के अधर सोई रहती और उसके अधर पर or और कृष्ण उसका चरण दबाते उसके शरीर को पूरा दबाते हैं करते सता रहे Nie ma żadnego zadania, nie ma żadnego zadania, nie a और चला ही नहीं धुपति पुतिले नयन ना साथ उठे साथ हम पर क्रोध हम पर को सारे गोपियों का रात दिन यही काम रहता था, केवल कृष्ण का वर्णन करना यही एक दिन की बात नहीं है बेलुगीत, प्रति दिन की घटना। सुदेव सामी अंतिम अस्लोत में बताएंगे कि यही वर्णन करते हुए गोपियाँ दिन दिखातीं। ओम नमः भगवते वा सुदेवाया Sudewa ja. O mamo, bogatewa Krishne, taduditam, kalabin, vishne, Krishne, chitam, taduditam, kalabin, ruditam. nadya tadupad, jaka mekundagita. Nagdjastada, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, ग्रहणंति पाद जुगलम कमलोपहारहा ग्रहणंति de जुगलम कमलोपहारहा darshan de darshan de darshan de Tat terajat te subhag kaachni, kat tat terajat te subhag kaachni, Nie mogę mógł de moram moram Santa, Santa, Prabhu अहो अस्तुतराम स्रीकृष्ण पाल्य माना नाम गवाम धन्यत्वं वन्या नाम भिहंगा नाम पि भाग्यम की बरने मित्या अरी शक्यों जो स्वयं स्रीकृष्ण के द्वारा फाल्लेमान गोवे हैं, उनके भाग्य को क्या कोई कह सकता है? ब्रिंदा वन के पक्षियों का भाग्य जरा देखो। कुदन कर रही हैं गोपियाँ, अंबा, अंबा कार्थ होता है माँ, यह सौभाव है इस का प्रेम में अपने सखियों को कह कर मां कहती आज भी लोक में देखा जाता अम्बा इसमें संबोधन है बता अम्बा बता यह विस्मय में प्रयोग किया गया है हरि सखी देखो ब्रिंदावन के पक्षी वास्तव में पक्षी नहीं है यह मुनि है अथवा मुनि गण ही पक्षी के रूप में है इनकी जो वर्तमान दशा है या बता रहे हैं कि पक्षी नहीं है ये मुनि है संअबाकार सतत है मां और संबोधन में अंब कहेंगे तो अंब क्यों संबोधन कर रही हैं प्रेम वैवस्से न स्वसखिम प्रति एवं मात्री तया संबोधन प्रेम की विवस्था में अपनी सखी को ही माँ के रूप में संबोधन कर रही है। जो लोग हैं गांव में इस्त्रियों की भाषा सुनें होंगे वो समझेंगे। हमारे यहाँ तो जब कभी-कभी माँ अपनी कन अपनी पुत्री पर प्रदर्शन होती है, तो उस समय भी कहती है, अरे माई। <laughs> Aray, I बोलती है अरे हमारी और ये तो थोड़ा रंज होकर के आक्रोश में लेकिन प्रेम में ही बोलती है मां जैसा आपने कई बार के पदों में सेना में कहती तो यह अयं प्रमदा जन कथा स्वभाव भाव में आविष्ट प्रमदाओं की बात का ही स्वभाव ऐसे मात ही बोलते जब विष्णु माता ही की उत्पी विष्णु यादि में माता संबोधन कर रहे हैं माता हैं आंगड़ हे, हे, हे शखियों अस्मिन बने इस बन में इस ब्रिंदावन में ये विहंगा जो पक्षी हैं ये विहंगा पक्षी रहा ते प्रायेर मुनयो भवितु मरहंती ये निश्चित ही मुनि ही हैं ये मुनि मुनि किसे कहते हैं मुनि का अर्थ है, है आत्मा राम जो संसार की बातें नहीं करते हैं और जिनका मन संसार में नहीं रमता है, अपने आत्मा में भगवान के रूप में रमता है, और जो बोलते नहीं है खलतू बातें, और मन में भगवान का ध्यान करते हैं, और जिन्हें रोमांच रहता है, आत्म स्यासु आता है, इसको मुनि कहें। मुनि का ऐसा होगा। मुनि जन मननसील होते हैं, सुभास्कर मननसील, संसार की बातों का संसारी कादमी कहीं पाया भी रहेगा तो अपने घर का चिंतन करता है चाहे इधर उधर मुनि जन भगवान का चिंतन करते हैं और वार्ता भी सुनते हैं भगवत संबंधी और बल में रहते भी हैं ये पक्षी बल में रह रहे हैं अस्मिन बने ये पक्षिना प्रायस्ते मुनियों भविष्य मरहंति कैसे कार्यों ये मुनि ह Krysne chitam jata siatata, Krishnodalsa nam pus palantram benewajata hoity tata, Ruchila prabala jesantam drumu hojan, Brikshanam saka aruhyatena, Sir Krishnena, Uditam, Prakatitam, Kalwilu gitam, kenati, sukena, A milit drisaha, A milit drisaha, Tektanya Vachasta santo इति तथा ही मुनयः श्रीकृष्ण दशमन तथा भौतिक तथा विदुक्त कर्म फल कण त्यागेना वेदद्रुम शाखा रूढा रुचिरा प्रवालं स्थान्यानि कर्माणि व उपादादाना सुखिना शांतः श्रीकृष्ण गीता एव श्रवन्ती अपस्ते एवैते भवकुमारhanti इति भावः भावा। भावार्थ दीकिकार तो जिस तरह से कृष्ण का दर्शन होता रहे, कृष्ड क्षितम, एक षितम का रहत masked dadarshan, और कृष्ड क्षितम का रहत keto shouldaklas half A Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao Tao को सुन रहे हैं कृष्ण दर्शन और कृष्ण का वैनुगीत स्रोत दोनों में बाधा ना हो सके। वृक्ष की भुजाओं पर, सतहाओं पर जिन में रुचिर, रुचिर प्रवाल, है। रुचिर प्रवाल हैं, रुचिकार के सुंदर और प्रवाल कार के कोमल कोमल पत्ता, रुचिर प्रवाल, उस पर बैठे और फूल तथा पुष्पे। इसमें आसक्त नहीं हैं, पक्षी पराया कुछ न कुछ खाते रहते हैं, दिन में भी अच्छा फल हो, पुष्प भी तोड़ते रहते हैं, पुष्प भी खाते हैं, लेकिन एक पुष्प फल में आसक्त नहीं है, और बिच्छों की भुजाओं पर जिनमें रूचि प्रवाल हैं, कुमकुमल कुमल कुम कुम पत्ते हैं, उस पर बैठे हैं, आरुहिया, बिच Brichwaki sakham pannupac ja zakake. Aur tad uditam tena krishnena uditam. Kalabheru geetam. Sir krishnena uditam prakatitam kalabheru Madhur benruka geet. A madhur benruk geet. Sumte, silamanti. Aur sukhena. आमिलिक दृषा और किसी सुख से पूरा पूरा आंख बंद कर लेते हैं अथवा अर्धन्यमित नेत्र से सुनते हैं और तक्तान्य वाच पक्षी अन्य वचन छोड़ देते हैं तक्त अन्य वाच बोलना छोड़ देते हैं या अन्य वचनों को सुनते नहीं हैं स्वयं नहीं बोलते हैं यथा बात है तक्त अन्य वाच अन्य केवल कृष्ण के गीत को सुनते हैं और कृष्ण का दर्शन करते हैं इसलिए मुनि दिनदावन के पक्षियों और मुनि देवताओं में कई प्रकार के कर्मों का विधान है और उनके फल भी लिखे गए तो कोई व्यक्ति यदि जब्बे करता है और और भी बनासम धर्म का पालन करता है to उसे स्वर्ग so, To होता है। dandy, jake, jake, swardziach, to usiesz, jake, karnezach, ja, karnezach, ja, karnezach, ja, ऐसे ja, harem, चाहिए harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, harem, क्या harem, harem, harem, अप्सराओं के साथ रहना विमान से घूमना लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहना बहुत सुंदर सुंदर उद्यान हैं बगीचे हैं जिनमें घूमने का परमिशन केवल देवताओं को ही रहता है मनुष्यों को तो पता ही नहीं है घूमेंगे क्या पर restriction है पर मनुष्य कर्म करते हैं जग्याती उनको ये लोक मिलते सुख कर्म में लगाने के लिए बेद की आसाइली और फल भी मिलता है परंतु जो मुनि होते, है होते हैं वे लोग मनसील होते हैं स्वर्ग आदि के कुछ फल में आशक्त नहीं होते तो क्या बेद को छोड़ देते हैं कर नहीं बेद के रुचिर प्रवाल पर ये समझना चाहिए औरगम और आगम शब्द है तो आगम या निगम बेड को कहते हैं तो बृक्ष को भी आगम कहते हैं आगम है एक जगह से दूसरी जगह जो जाता नहीं है अच्छा है तो आगम है या नीगम है निर्गतम गमनम जस्मा असर निगम जिसे जाना आना ना सब बंद है अच्छा है जीव और आगम होता है बृक्ष की साखा आगम कार्थ है बृक और आगम कार्य वृक्ष की साख जो आगम से उत्पन्न हुआ हो है आगम तो नीगम और आगम ये वेद और वेदों की साखाओं को कहते हैं तो मुनि जन प्रारंभिक बातें जो उस वेदों में हैं उसको छोड़ देते हैं ग्रहण नहीं करते उसको कर्म कार्य कहते हैं या शास्त्र में उसके लिए शब्द दिया है मिमांसा यह पूर्व विमानसा इसको कहते हैं और उत्तर विमानसा उत्तर विमानसा में वेदार है जिसमें भगवान को समझना भगवान के साथ अपने संबंध को समझना यही प्रधान है और पूर्व विमानसा जो है वो इसी प्राकृत जगत में सुखी रहने की जो तरकीब बताता है उसको पूर्व विमानसा कहते हैं इसके लिए कृपा कर जो लोग आत्मा को नहीं समझते हैं भगवान को नहीं समझते हैं तो ये ठीक से कार्य करें, धीरे-धीरे अग्रसर होंगे वे कृपा करके पूर्व निवांसन में विविध है साधनों का वर्णन करता है और विविध साध्यों का जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु राय रामनंद मुख से सुन रहे हैं विविध प्रश्न कर रहे हैं तो यह बात है आगे कहिए आगे कहिए तो जब राय रामनन् ने यह कहा कि समस्त कर्तव्य कर्मों को धर्मों पर छोड़ कर कृष्ण का भजन करना चाहिए तो चेतन महाप्रभु कहता ना एहो हाय ठीक यह ठीक एहो हाय माने हां यह बात है ठीक इसको उन्होंने काटा नहीं, लेकिन और सब को ठीक है कही कि हम क्या आगे कहें तो इसको आता है ये बाह है एक्सटर्नल चीज़ असली चीज नहीं इस तरह से विचार किया गया है और साधन विभिन्न प्रकार के साध्य और प्रकार के साधन साध्यों में बहुत बहुत साध्य जैसे ही संसार में हम लोग देखते हैं रुपया पैसा पाना, इस्त्री पाना, कामोक्त भोग पाना, या मुक्ति पाना, कई प्रकार के साधन हैं। अच्छा मुक्ति में भी कई प्रकार के मुक्तियाँ हैं। तो सबसे बड़ा साध देवजीव का क्या है? कृष्ण में चरण सेवा, भगवान के चरणों की सेवा यही साध देवत्व बसती है, सर्वश्रेष्ठ स और इसके पहले बहुत-बहुत सार जो बताएंगे, और इनको प्राप्त करने के लिए साधन हैं, तो इनको पूर्व विनाशन से, खासकर के भौतिक वस्तुओं की कामना की पूर्ति के लिए बातें कही गई हैं, उस पर लोग बहुत जोर देते हैं, लेकिन कोई कोई बुनियाद हैं, जो जानते हैं कि संसार आसार है और चिन्मय आत्मा क मन मोड़ करके और भगवान की सोने कर्म करता है तो वो मनन करता है भगवान का कर, चिंतन करता है अन्य बातें नहीं करता है तो उसको मुनि कहते हैं मुनि अखबार नहीं पढ़ता है मुनि कल नहीं देखता है मुनि आत्मा राम होता है जो भीतर भगवान को देखता रहता है तो जो विक्रेतों से उपमा दी जाती है देदों की, वो बहुत सत्यिक बात है। जैसे मैं भागवत के शुरू में कहा गया है कि निगम कल्प तरुण गलतनाक है। यह निगम कल्प तरुण का नीचे गिरा हुआ फल है, पक करके और ऊपर से शाखा पर शाखा से लुढ़कता हुआ आया है। तो निगम विपरीत हुआ, वे विपरीत हैं। ब्रिच है एक है लेकिन इसमें फल अनेक लगते हैं अद्भुत ब्रिच इसीलिए इसको कल्प ब्रिच कहा गया कल्प ब्रिच कैसा फल लगता है फल लगा हुआ नहीं है जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा फल लग जाता है यार कल्प ब्रिच में जो फल चाहेंगे तो देगा जो वस्तु चाहेंगे वो दे तो देगा तो वे भगवान की माय है वस्तु को चाहता है तो वेद उसकी प्राप्ति का उपाय बता देता है। यहाँ पर वृंदावन के पक्षियों को वेद मुनि कह दिया गया है, इसीलिए वृक्षों को वेद के रूप में वर्णन किया जा रहा है। पक्षियों का वर्णन है कि ये वृक्ष की ऊपरी साखा पर भी साखा के ऊपर भी एक प्रवाल है, उस पर अस्थिक हैं। साखा प और वेद में जो प्रकट फल दिखाई दे रहा है सामान्य लोगों को फल और कुछ उसको नहीं खा रहा हैं उसमें आश्वत नहीं है वेद के सीर संस्था प्रवाल पर सुंदर सुंदर पत्तों पर बैठ करके और कृष्ण का गीत सुन रहे हैं और कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं इसका अर्थ है कि वेद का जो सीर है जिसको � और वह रुचिर माँ, वह क्या है भागवतधर? उसमें क्रिया है, लेकिन वे सब क्रियाएं भगवान से जुड़ी हुई हैं। तो उन क्रियाओं का असर उन्हें लेता है मुनि। कंकांड का असर नहीं लेता। भगवान की सेवा करता है। तो रुचिर प्रवाल उसको इसलिए कहा गया है कि बहुत सुंदर है। जीव का स्वरूप है भगवा� यह रूपक बैठा करके बात कही गई यदि पक्षियों को मुनि कहा गया तो मुनिजन तो हमेशा वेद पर ही चलते हैं और वेद के ऊपर ही शाखा पर रहते हैं वेदांत में रहते हैं और वेदांत का सार क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम कृष्ण का गीत सुनना और कृष्ण पर देखना ये वेदांत का सार वेदांत का अर्थ होता है ज्ञान अनंत ज्ञान का अंतहीन स्रोत conclusion कर लीजिए सारंश बेद का जो सारार्थ है उसको वेदांत कहते हैं देदोक्त कर्म फल पर त्यागेना जैसे मुनि जन कौन है श्री कृष्ण दर्शनम जथा तथा भवति तथा वेदोक्त कर्म फल परित्यागे न वेदद्रु साखा रूढा रुचिरा प्रवालस्थानियाणि कर्माणि उपादधाना सुखिना संत जो प्रवालस्थानी शुभ कर्म है उन्हीं में लगे रहते हैं अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम उस पर चिंगे रहता है, उसे त्याग, उसका त्याग नहीं करता है। कृष्णेक्षितम् कृष्ण का दर्शन जैसे हो सके, इस स्थिति में रह करके और कृष्ण का गीत सुनते रहते हैं। कृष्ण दर्शन जैसे होता रहे, तो इसका तो कृष्ण हम पर देखते रहे। Krishnaki Drishti hum par pade, to również jedna. Kriśna ko hum dekhty raje. Prakśi'on ke mann me ee bhaava sada. Kriśna kshitam jata se attha, tad kartrikam vaswab darsanam jattha Krishna karte raje, hem krishnaka darsan karte raje, iśni yudrum bhujan Drikshoki ki sakhaon parchađ karke ar isko raste ruchid prawaala niti tad darsan gavadhanam suk suk bhok darsitam tathati krishna-kshitam jathat tathat srivantit milit drishah ardh mudritte milit drishah drisha, aankhyn band nahi hai a-milit drishah a-kart e-i-sah thoda a-kart bhoot bhiwata ज़्यादा और आकार होता है इशर थोड़ा आँख बंद किए जैसे जोगी लोग आधार नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं ऐसे ये ध्यान कर रहे हैं अर्ध मुद्रिते दृष्टि महाप्रेम संपत्य अलस दृष्टि ऐसी है महाप्रेम रस के कारण अलस से उत्पन्न हो रहा है अलस से कार्थिया होगा संसारिक कारज में भोजन में और सब में अनुत्साह इस आलस से पर और संसार में तो भगवत भजन में आलस होता है और भोजन में उत्साह राम नाम में आलसी भोजन में हिस्से आए पर पक्षी फल के पास बैठे हैं हाल पुष्ट सब है लेकिन भोजन में हुस्सियार नहीं कृष्ण का गीत सुन रहे हैं दर्शन कर रहे हैं और और सब में अल्लस संसारी क्रियाओं में अल्लस संसारी उसका शरीर शिथिल होता है भगवान का गीत सुन कर भगवान का दर्शन करके एक अद्भुत आनंद उच्छलित होता है और उसमें इंद्रियां और मन शिथिल होते हैं तो उसमें आधी आंखें खुली और विगत आने वाला पक्षी होकर के भी कोई बात नहीं बोला तो पक्षी का कुछ कुछ गोल तेरा आता है, गोल तेरा है दिन में, रात में वो बिल्कुल छुप रहता है। पक्षी ब्रिंदावन के शांत है कृष्ण को देख करके और कृष्ण के बांसुरी गीत को सुन महाप्रेम संपत्ति से अलस दृष्टि और विगता अन्य कृष्ण क्रिष्म, कृष्ण की व्यतिरिक्ता वचन जैसा और अन्य वचन विगत हो गया केवल पक्षियों के मुख से धीरे-धीरे निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण और अन्य सारी बातें बिगतानी बैठ गई हैं कृष्ण कृष्ण थी व्यक्तिकता वाचा बिगता बिगत गई है मुनि उसको कहते हैं जो भगवान के नाम के अलावा और बात नहीं बोलता Muni उसे nie कहते हैं जो बिल्कुल बोलता a नहीं अगर माना i, तो i, संसार में a, व्यक्ति को ही a, कहा a, i, a, i, a, i, a, i, a, i, a, i, a, i, a, i, a, i, a, i, a, या वृक्ष नहीं बोलते हैं जीवन में एक बार भी नहीं बोलते हैं ये तो मुनि नहीं है मुनि का अर्थ है भगवान का नाम जपने वाला नाम बोलने वाला अन्य बात नहीं बोलने वाला यही अर्थ होता है तो पक्षी सर कृष्ण कृष्ण मंद स्वर में बोल रहा हैं, बाकी और में सब बातें भी लिए हैं अथवा बासुरी का शब्द इतना मधुर लग रहा है कि अब वो सुनने में व्यवधान न हो जाए इसलिए कोई नहीं बोल रहा, दूसरी बात नहीं बोल रहा, कृष्ण कृष्ण भी नहीं बोल रहा, केवल सुन रहा है जो डायरेक्ट भगवान का बेनुगीता रहा है तो कौन बोल करके डिस्टर्ब करे? अपने आप भी उद्वेग होगा और दू विगत विगतानी अज्ञानी वाचः प्रवाल से यहां पर अर्थ है भगवत कर मुनि वे हैं महात्मा वे हैं जो संसार के कर्म बंधन में नहीं रहते हैं संसारी के लक्षण का नहीं होता है लेकिन भगवत सेवा में लगे रहते हैं इस त्रय शब्द क्यों कह गए हैं इस वृंदावन के पक्षी प्रायः मुनि है कोई कोई मुनी नहीं है ऐसा लग रहा है भले कम संख्या में हो लेकिन कुछ मुनी नहीं है तो हां वे मुनि नहीं है वे महाभक्त हैं जैसे मयूर तो और सब पक्षी चुपचाप हैं लेकिन मयूर नृत्य कर रहा है बांसुरी गीत सुन करके जैसा आपने पहले सुना मयूर नाचते हैं जो महान भक्त होते हैं, ये लोग हैं मुनियों से थोड़ा भिन्न होते हैं। मुनि ध्यान प्रधान होते हैं और भक्त हैं गान प्रधान और लिर्थ प्रधान होते हैं। तो मयूर को भक्त कहा गया है और और जो पक्षी है, जो चुप हैं तो उनको प्राइड मुनि प्राइड मुनि मयुरादि मुनि नहीं भागता है भक्त है भक्त में और मुनि में थोड़ा सा अंतर किस प्रकार है मुनि जन चुप रहते हैं अन्य बात नहीं बोलते हैं लेकिन भक्त अन्य बात तो नहीं बोलते हैं पर सदा कीर्तन करते रहते हैं या भा और नाचते हैं इसलिए प्रायण शब्द का प्रयोग किया गया भक्त अनिरवच वह शब्द बांसुरी का उद्ितम स्वयं एव आविर्भूतम तो इससे स्पष्ट हुआ कि वेणु भी री सच्चिदानंद है अथवा स कृष्ण उद्ित प्रकटो भवति जस्मा वृक्ष लताद्यवृत्तस्य तस्विज्ञापकं इति अर्थ अथवा तद उद्ितम कल वेणु कृष्ण कल वेणु जब बजता है तो उससे कृष्ण उदित होते हैं। इसका भाव यह है कि पक्षियों के या मनुष्यों के समझ में आता है कि कृष्ण वहाँ पर हैं। वास्त्री के आवाज से कृष्ण उदित होते, पता चलता है कृष्ण का विज्ञापक है, कृष्ण का दयालु। कृष्ण उदित होते हैं, है है। उदित होते हैं। लता आदि से अवरीत होने पर भी कृष्ण का पता चल जात कृष्ण का उदय होता है उस गीत के द्वारा तो तब उद्दित कलवेणु गीतम विज्ञापय कलयति कलवेणु गीत का क्या अर्थ है कलवेणु कलयति कल जगत चित्तम आकर्षयति इति कलवेणु गीतम कलयति कल जगत चित्तम आकर्षयति इति कल Madhura, kalrao, rao sabd, madhura. Madhura sabd Tye Tye kalam karta madhuram Jest a kalar raw rav karta sabha kalakarti madh, madhur sabha ku kalara raupa, kalaksha. KALAM madhur gita he dhinuka, teha kalam karta samast junka chittakwapa sit karnya ucha dir hi pratis sakha pakchi sabse sab uče ucha brikshoke bi uchi sakha praita Krishna को देखने के लिए कृष्ण कहीं नीचे बांसुरी बजा रहा है या कहीं गिरिराज के शिखर पर है इधर नीचे ऊपर वृक्ष की ऊंची ऊंची शाखा पर तत्रापि तदुपरि अस्थिता कोमल पत्ता देना रुचिर उन Samyak-śrama-śidhya-rtam Samyak-śun-sakaj Is-si-li-e Dhritar-briksh-mej nai bęće Briksh-ke oopar Or Baha-r-ruchir-pattą Pa bęće Ruchira-prawala Or Pren-ki bivastah vigata anyes -an krishna beti rutta nam vaakkin कभी-कभी ये पक्षी खूब पूछते हैं, लेकिन जब कृष्ण का वेणुवादन होता है, तो सामंत हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए ये मुनि, ये कृष्ण एक्षितम का अर्थ, to चक्रोति ठाकुर एक भिन्न तरीके से ऐसा गीत ऐसी कला कृष्ण में ही देखी गई और कहीं नहीं न ब्रह्मा में न शिव में न इंद्र में किसी में कृष्णक्षिकम कृष्णे एव इच्छिकम न तो सक्र परमेश्ठी रुद्र विष्णुसु गण सृष्टि सोपि दृष्टम जिन्होंने गीत की सृष्टि किया है उन लोगों में भी यह बात नहीं देखी जाती गीत की सृष्टि कौन कीया है वैसे तो भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस प्रभो मैं सबका प्रभाव हूँ सबको जन्म दिया कि सबको जन्म दिए हैं तो उसका आध है कि ब्रह्मा शिव इन्द्रादि इनको जन्म दिए हैं इनको प्रकट किए परंतु इस जगत में बहुत से बहुत से लोग हैं और बहुत ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको nie ma to प्रकट किए जैसे momencie, व्याकरण के się या और भी jest कहा जाता है कि भगवान शिव के w से ऐसा 14 samym samym samym samym क्या पढ़ने और जान उसको शिव जी ने सीखा तब उनके डमरू से निकला उसके बाद पाणि या भी सफल है और तब से सीख रहे हैं। तो भगवान के बांसुरी से यह शब्द निकला और ब्रह्माजी के कान में गिरा और ब्रह्माजी ने फिर सबको पढ़ाया तो ब्रह्मा के बाद तो यह बात प्रकट होती है प्राकृत जगत में आ जाती है इसमें लेकिन वास्तव में सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है इस बात को कम लोग जानते हैं ऐसे बहुत साहस्त्र संगीत शास्त्र जानते हैं बहुत गान कला लेकिन ऐसा गीत ऐसा ऐसी तान ऐसा स्वर ऐसा लाय कहीं नहीं देखा गया एक कृष्ण के चित कलबेर गीतम का विशेषण बताया जाता है कृष्ण के चित कृष्ण में ik chitam, drista, dhekare, or jagarme paduditam, kem kitasmat, krishnat eva uditam avirhutam, krishna sehi janmaliya dare to Krishna eva asas rashtati gitasya ona gadya pamya veddat Krishna is, iskashtam अतः इस गीत का जो कृष्ण वृंदावन में गा रहे हैं अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं अतः यह अति अपूर्व गीत रसा स्वाद वसान मिले से इसीलिए अति अपूर्व रस का आपी अति अपूर्व गीत के रस का स्वादन करते हुए आंखें बंद करके और अन्य से वचन को हटा दिए तो यहां पर मुनी के अर्थ में बात होगी कि जो मुनि होते हैं जैसे सनकादिक या सुदर्शनी आदि ब्रह्मा नंदा नुभवस्या पिवाक पर, परस्पर कथनम जैसा तो आगे भूल करके भी ब्रह्म सुख आदि का कथन नहीं करते हैं विगतान्वास मुनि जन वास्तव मुनि जन होते हैं तो कृष्ण का गीत सुनते हैं कृष्ण दर्शन करते हैं ये रस में इतना विष्ट रहते हैं कि वे अन्य कथन कभी नहीं करते को अच्छा लगता नहीं कोई अनुशासन से नहीं स्वयं का सान अनुभव से अन्य बातें नहीं सुनते हैं संसार की बात तो छोड़ दीजिए वेदांत की बात भी नहीं सुनते हैं उन्हें सुस्क लगता है और वैष्णवों के कान में ब्रह्म परमात्मा चिदात्मा ये सब शब्द बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। आन के साथ जीव का कोई संबंध उससे व्यक्ति नहीं होता है। कुछ संबंध व्यक्ति नहीं हैं तो। जैसा मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है और अपने घर में आवे अपने ऑफिस में आवे विश्राम करे, फिर उसकी पत्नी और बच्चे सब केवल जज साहब कह करे। कैसा लगेगा जवाब नहीं दिया पत्नी भी जज साहब का है बच्चा भी जज साहब का है साफ जज साहब का है तो अप्रिति का संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा जो अलग-अलग संबंधों में रहता है वहाँ लेसुप्रिको कोर्ट का जज हो लेकिन उसका जज उसका कंट्रोलर उसकी पत्नी रहेगी तब ठीक रहने लगेगा और बच्चा उसके कंधे पर चढ़ सकता है निधरक तब रस है वास्तव में तो इस तरह से भगवान जब जीवों के अपने बन करके व्यक्त होते हैं तो वही अच्छा लगता है तो मुनि जन जो संसार के संबंधों से ऊब जाते हैं जब लोग भगवान को समझने की चेष्टा करते हैं तो प्राय सबसे पहले निर्विशेष हो जाते हैं परंतु और आगे बढ़ते बढ़ते जब उन्हें पता चलता है कि भगवान इतना सुंदर है और इतना सरस है इतना आत्मीय हैं तब विघतानेवाच अन्य जो निर्विशेष ब्रह्मा की बातें थी बिल्कुल कहते सुनते तक दम बिगड़ है ये तो करना ही है अब तो बस केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम, राम, राम, राम, राम। तो प्रत्येक बात मिलाइए मिलाइए पक्षियों से और मुनियों से पहली बात तो है कि मुनि बंद में बस करते हैं तो ये भी बंद में बस कर रहे हैं तो दूसरा क्यों है कि मुनि लोग माउंट रहते हैं ये भी że हैं मुनि लोग प्रायः आँख बंद रखते हैं संसार देखना चाहते नहीं ये भी आँख बंद रखे हैं इन्हें हो रहा है और पकाते नहीं फल आदि Paramhansa'n ko, bhaqwaan ke bhakta'n ko, pakshi'n Radharani kata jadanu charita lela pi yusam Jadanu-charita-lela-karna-pi-yusam, viprub, sakrid adan vidhuta-dol dharma-vinaspa. Satadigrih kutumbam, dina-mutsirja-dina, Deen bahwa-bihanga-yobhikshu-charja, viva bahwa-iha. विहंग आभिक्ष चरजम चरण जिनके लीला समुद्र के एक विपरीत को लीला समुद्र के एक बिंदु को चक लेने पर लोग विहंग हो जाते हैं घर द्वार छोड़ देते हैं पक्षी की तरह घूमते हैं पक्षी का कोई संग्रह नहीं है संसार देखिए दीन में चाहे Rāsana ki bheri mil popshi Lekin papshi bhout jama'n nahin kar te. Tysy nie, leja karke karta Mę pet 2-4 dni pet lije jama'n kar de. Nahin, chup sam dhyan rat Chupcha karkhana Manusza rata me kar rata. Yeah, karna, wokara. night duty chalati. Night service. और मर रहा है फिर भी सुखी नहीं और पक्षियों का देखिए रात भर कोई खाना दाना बोलना ही नहीं कुछ नहीं दिन में भगवान कृपा करके जो कुछ देंगे इधर-उधर मिल जाएगा वो भी कोटा निश्चित नहीं कहीं ना कहीं दाता एक राम भिखारी सा दुनिया भगवान देंगे ही तो तो खा है इसीलिए परम मुनियों की तुलना पक्षियों से किया वे भी मुनि वास्तव मुनि कभी भी अपने लिए भयग्र नहीं होते हैं कि अब साल भर कैसे भोजन चलेगा आगे कैसे खाएंगे तब मुनि क्या रहे जो विहासियों जैसा ही सोचते रहे तब मुनि किस बात के लिए हुए कल कैसे खाएंगे कैसे काम चलेगा ये चलेगा वो चलेगा पक्षी इस तरह कहते आसंगरा और फल फूल भोजन यह भी मुनि से इनका सामने है कई बातों में समता है अच्छा और घने मिले नेत्र हैं दूसरी बातें नहीं बोल रहे हैं तो मुनि बनवा आदि सब कुछ से बातें बता रही है कि मुनि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 कृष्ण का दर्शन करने में बाधा है कृष्ण के गीत को हम इस तरह से शांति से बैठ करके नहीं सुन सकते। गोपियाँ कहते हैं कि हे है सखी ब्रिंदावन के पक्षी वास्तव में धन हैं, ये सुनते रहते हैं वैनल गीत और कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं, लेकिन हम पर तो श्रमण में भी प्रतिबंध है और दर्शन का तो कहना ही नहीं। इस तरह से कहती रहती आपाश अब पक्षियों की बात कहकर नदी की बात कह रहे हैं नद्याष्टादा तदफ धार जमुक गीता आवत लक्षित मन भवभर्न वेगः आलिंगन स्थगित मुरारे Grihan Depa, jugalam Kamalo, Paha. Ashtam Cetananam, kata Nadu api awarte paribramel, lakszitena, sużitena. Ariza, kie, tumto sa Cetan, ki mahma gara, jo, no, jalwali ki, no, no. O Cetan, nadioki, Katar, są नदियां कृष्ण से प्रेम करती हैं जिनमें जड़ जल भरा पड़ा दलयो रभेदा रभेदा। है दलयो रभेदात रलयो रभेदात तो जड कहिए चाहे जल कहिए आश्चर्य की बात तो है कि नदियां कृष्ण से प्रेम करती हैं और बिल्कुल प्रेयसी भाव से नद्यस्तदा तदुपधार्ज मुकुंद गीतं आवर्त लक्षितमन भवभग्न वेगाहा तदा बेड़ु वादन समय जब स्रिकिष्न बाश्री बजाते हैं उस समय नद्य है नदियां भी तत्मुकुंद गीतं उपधार्जा मुकुंद के गीत को उपधार जल, निकट से या सावधानी से धारण करके अर्थात सुनकर अपने आवर्तों से कृष्ण के चरण कमल को पकड़ना चाहती है और ला करके कमल का उपहार समर्पित करती है मध्यों में तरंग उठते कृष्ण की सेवा पूजा करने के लिए कृष्ण को फूल अर्पित करने के लिए Krishna का चरण पकड़ने के नदी अपबहु वचन दिया जैसे श्री कालिंदी या मानसी गंगा आदि नदी ब्रज में बहुत नदियां बहती थी छोटी-छोटी मुख्य श्री जमुना जी और मानसी गंगा आजकल जो हम लोग देखा तो तो पहले चलती और हरियाली घास कंद्राएं आती रहती थी जिनमें गौए छाती इसलिए नद्य शब्द का प्रयोग किया गया मुकुंद के गीत को सुनकर नदियां कृष्ण को कमल का उपहार समर्पित करती कमल भेंट करते हैं कैसे पता लगता है आवर्त लक्षित मनोभावा नदियों में जो आवर्त होता है भावर पड़ती है यही है उनकी काम वासना कृष्ण के प्रति आवर्त लक्षित मनोभव मनोभव का अर्थ है काम मदियों के भीतर श्री कृष्ण से मिलन की लालसा उठती है उसका पता कैसे लगता है तो आवर्त से लक्षित ही लक्षित आवर्त का है भाव जो जो इच्छा तथा भुमता है स्वावर्त कहता है तो जमुना जी में वैसे भी बहुत भंवर पड़ता है नाभि मनोहर लेख जनु जमल भवर छवि छ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री के नाभि का वर्णन किया है तो वे वर्णन करते हैं कि भगवान की नाभि ऐसी है जो जमुना जी के भंवर की शोभा को ही छीन ले ऐसे सुंदर ना भी मनोहर लेत जमुन जमुन भावर छविचीं जमुने का भावर प्रसिद्ध वासुरी के गीत को सुनकर जमुना में और ज्यादा भावर पड़ पड़े तो भावर क्या है हृदय की मड़ौर है कृष्ण से मिलने के लिए ये गोपिया कहतीं और वो भी मनोभाव मनोभाव का अर्थ है मनसीज़ मनोज काम, और इस w से जब काम उत्पन्न होता to jest में że w बेगा, इनका वेग जो बहाव है नीचे बंद हो w है, भग्न हो जाता है। और ये w को पकड़ना चाहती है। आलिंगन w आलिंगन जब करती हैं w से, अपने तरंगों से तो भी बिल्कुल स्थगित कर देते हैं चरण श्रृंगार करता आलिंगन स्थगित प्रतिष्ठित आलिंगन करते ही इनका चरण स्थगित हो जाता है और चरणों को धोती हैं कमल का उपहार समर्पित करती हैं लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कभी भाग्य नहीं आएगा कि हम कृष्ण के चरण में पुष्प कर करें किस तरह से नदियां कृष्ण के चरण को पकड़ती हैं इसको जरा ध्यान से सुनिए जमुना जी के तट पर या मानसी गंगा आदि के तट पर बहुत से वृक्ष ऐसे होते हैं रहते हैं जिनकी शाखाएं ऐसे फैली होती हैं और जमुना जी के धारा के थोड़ा ही ऊपर ज्यादा ऊपर में कोई-कोई বট वृक्ष हम लोग देखते हैं आज भी सीधे उनकी शाखाएं ऐसे फैली रहती तो सर कृष्ण ने जम्ना जिगर ऊपर किसी बड़े वृक्ष के साखा पर गए और चरण लटका दिए सुबह बैठकर तो जम्ना जिगर पानी नीचे था चरण से ज़्यादा नीचे और बंसी बाड़ पर बैठ करके जब ये बजाने लगे बांसुरी तो मनोभाव भगन बेगा अब नदियों में जम्ना में भावर पड़ने लगी बहुत अधिक भावना। हृदय की जो इच्छाएं थी, मरोर कहते हैं, हृदय में जो वासनाओं का तूफान था वह लक्षित होने लगा कैसे? आवर्त से। आवर्त से लक्षित होने लगा मतलब आवर्त ही वासना के रूप में दिखाई पड़ रहा है। और धारा रुक जाती है। जब जहां धारा रुकेगी, तो पानी का तल बढ़ेगा कि नहीं निश्चित बढ़ेगा जो नीचे बह ही नहीं रही है धारा तो पानी धीरे-धीरे बढ़ने लगता है नदियां अपने को रोक करके और कृष्ण का चरण छूने के लिए ऊपर आने लगती है एक तो हृदय में उफान आ रहा है और दूसरे अपने आप अपने को रोक ले और रोक करके कृष्ण के चरण को पकड़ लेती है ही नहीं लेती आलिंगन और वहाँ पर जमुना के पानी में जब पैर दुआ देते हैं तब ये सखियां करती हैं देखो या लिंगन कर ली उर्मी भुजे अपनी तरंग रूपी भुजाओं से अपने भुजान कृष्ण के चरण को पकड़ लेती और इतना ही नहीं करती हैं ग्रहणती पद जुगलम दोनों चरण को पकड़ करके अब कमलों पहारा कमल का उपहार समर्पित करती कितना सौभाग्य नदियों का सौभाग्य देखो कितना प्रेम इनका यहली भगवान की प्रतिदिन की लीला है और इस तरह के वृक्ष सर्वत्र फैले हुए इसी के लिए वृक्ष शरीर स्वीकार किए हम भक्त चंद्रलाल भगवान तरह बैठते हैं वासुदेव आते हैं बंसी बट पर बांसुरी बजाना तो उनका प्रसिद्ध है वंशी बट पर वासरी बजाते थे कभी-कभी तो बहुत ऊटंग साखा पर बजाते थे कि चारों तरफ ध्वनि ध्वनि फैले कभी बीच में मजाते थे कभी बिल्कुल मूल और कभी तो बिल्कुल जमुना जी के ऊपर किसी कोमल साखा पर बैठकर बजाते तो वृक्ष की जो मूल शाखा होती है कभी उस पर बैठते थे और जो बिल्कुल जल रही हैं कि हमको कभी भी अपना जुगल चरण अभी नहीं दिये होंगे भुजा में लेकिन देखो नदियों से कितना प्रेम करते हैं अरे जड़ नदियां और ये कृष्ण को प्यार मानती हैं चरन कमल का आलिंगन करती हैं और आलिंगन इतना ही नहीं सर्किश तो जमुना में नहाते थे तो ये मानती थी कि जमुना ही पत्थर कृष्ण का पूरा पूरा alignment कर रहे में नहाते यह बहुत ही है कृष्ण चरण यह को ही चरणों को के अपने को कमल उखाड़ करके ला रहे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई कमल वह करके आ रहा था कृष्ण के चरणों से टकरा गया इसी को मान रहे हैं कि नदियां अर्पण कर रही हैं नहीं वो टकरा नहीं गया चारों तरफ से कमल को ला लाकर के कृष्ण के चरण में रख रहे थे आलिंगन का है स्थितम का अर्थ है आच्छादितम कृष्ण का चरण भर गया है कमल से बिल्कुल ताजा ताजा कमल लाकर अर्पित कर रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वा स्थगितम का अर्थ आच्छादितम अथवा स्थगितम का अर्थ जेमहि नदियों का जल पहुंचता है नदियों के भुजाएं तरंग कृष्ण के चरण को छूती हैं तो कृष्ण चरण चलाना छोड़ देते हैं चंचल चरण दाम च चरत। यह है नदियों का प्रेमद्रश। नद्यः सदा तदपधारि मुकुन्द गीत मुकुंद के गीत को सुनकर में मनोभाव उठता है काम उठता है और काम लक्षित होता है उनके भावर से आवर्त से आवर्त और उर्मि दो बार दो चीजें आवर्त का है गोलाकार है। भंवर पड़े और उर्मि कारथ तरंगें उठना जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं तो आवर्त भी हो रहा है तरंगे भी हो रही हैं और आशय है समझना चाहिए कि स्वाभाविक तरंगें हैं उसी को गोपीजन ऐसा बढ़ा करके पा रहे हैं नहीं, नहीं वो खुद अशांति है यमुना और मानसी गंगा जिन नदियों के भाव तो चूंकि ये स्त्रियां हैं इसलिए इनके भाव को वे इस तरह से समझ करके इनके सबर्षय कर रहे हैं दምናय मानसी लंगा ये सभी स्त्रियां और स्त्रियां बात कर रही है तो भाव रहा अस्तु तरम सचेतना नाम अचेतन उपधार्य तत का अर्थ है परम मोहनम तद गीताम परम मोहनम गीता कौन वेणु गीत परम मोहनम उपधार्य उपधार्य का होता है स्वतः एव जो निकट आ रहा है उसको धारण करके स्वतः एव निकटम आयांतम सावधानम श्रुत्वा इत्य वह भेरू का गीत, मुकुंद के भेरू का गीत स्वतः आ रहा था स्वतः फैल रहा था तो उसको एक नदियां धारण कर रही और नदियां धारण कर रही हैं कैसे इसको माना जाएगा क्योंकि कृष्ण जब बंसीवट पर भेरू बादन करते हैं या इधर- उधर तो जल पर और पत्थर पर वो प्रतिध्वनि होती है जब जल से प्रतिध्वनि हो रही है, तो इसको मान रहे हैं कि सावधानी से पकड़ रहे हैं उसके आवाज़। कभी-कभी बच्चे जाकर नदी के तट पर कोई बात बोलते हैं, तो जल के भारा पर बच्चा टकराता है। यह पर्वत के किनारे बोलते हैं, तो वहाँ से टकराकर के स्वरा। नदी के तट पर तो वो दोनों नद गुलज रहा है। इसलिए कहती हूँ उपधार्य स्रुत्वा तदा जब सुनके तदा का एक कार्य था कि तब छाना ये वा इतिहास आवर्त इति पदेन ग्रहणती इति पदेन अनुवाज़ आवर्त पद जो दिया गया पद कार्य शब्द, सब। आवर्त सब्द ग्रहणती सब्द से जुड़ा हुआ है आवर्त से चरणों को पकड़ती हैं ग्रहनम तिपाद्युगलम कमलोपहारा कमल का उपहार ले करके कृष्ण के पाद जुगल को पकड़ती हैं तो आवर्त शब्द यहां से लेना चाहिए कि आवर्तों से पकड़ती हैं अपनी तरंगों से कृष्ण के जुगल चरण कमल को धोती है ये पकड़ती द्रिहंति मुरारे देती जो मुरारी क्यों कहा गया है मुकुंद का गीत सुनकर मुरारी के चरण कमल को पकड़ती इसका क्या आधार है? मुरह क्लेशे चसन तापे काम भोगे चकरमराम दैत्यभेदे यरिष्तेशा मुरारिष्ते नकिरतेते कृष्ण को मुरारी क्यों कहा जाता है? शब्द इसमें दो है, मूर धान औरी जो मूर का वैरी है मूर का शत्रु है उसो है मुरारी तो मूर का क्या अर्थ है? मुरह क्लेशेच संताते मुर शब्द का प्रयोग होता है क्लेश में क्लेश संतात कामभोग कर्मों का कामभोग और संतात क्लेश और एक एकदायत्य इन सब का जो अरी है उसको मुरारी कहा जाता तो जो क्लेश का शत्रु है वो है मुरारी जो संताप का शत्रु है वह है मुरारी अर्थात परमानंद घन सबको आनंद में सराबोर करने वाले को मुरारी कहते हैं और एक दैत्य का भी नाम है मुरारी, मुर उस शत्रु तो यहां तो उससे तो कोई तात्पर्य है नहीं तात्पर्य यह है कि जो सब प्रकार का क्लेश हर लेते हैं और दुख हर लेते हैं संताप हर लेते हैं और यहां तक कि जीवों के कामों पर भोग को संसारिक वासनाओं को हर लेते हैं उनका मुरारी का यही अर्थ है यहां पर रखा गया है मुरारी के पाद जुगल सामरो घनस्याम तुम तो क्रेम के अवतार भगवान आनंदमय सर कृष्ण से सभी आनंदित हो जाते हैं सभी सुखी हो जाते हैं इसलिए इनको मुरारी कहा जाता है to jest dukha, santatha, glani ka, sabka, sattru. Bhoga, washnam ka, sattru. To jest murai sabda ka, iham kishasmata. A mukund git sun kar, mukund ka kya aath Mukum bhakti vasaprema prema bacchanam vel Mukum ka aathata hai bhakti ras prema भगवान के प्रेम रस से सने हुए वचन को मुकु कहा गया है, बेद सम्मत, बेद सम्मत वचन, जिस वचन में भगवान कृष्ण के प्रति लालसा और आसक्ति का वर्णन हो प्रेम का उसको मुकु कहते हैं और यह स्वंददाती भाव के मुकुंद की कीर्ति और जो ऐसा वचन देते हैं भक्तों को अपना प्रेम बढ़ाने वाला वचन देते है मुकुम को दा देते हैं इसलिए इनको मुकुंद कहते हैं। सामान्य अर्थ में मुकुकार से मुक्ति, अदाकार से दादा ती, कुकार से मुक्ति और कुकार से कुसित मुक्ति को भी कुसित करने वाला प्रेम जो भक्तों को देते हैं उनको मुकुंद दया मुकुंद का गीत सुनकर के गीत ऐसे कृष्ण के प्रति बहुत अद्भुत प्रेम बढ़ रहा है आसक्ति बढ़ रही है और संसार की क्या भुक्ति मुक्ति सब की आसक्ति छोड़ जाती है बांसुरी के वचन से इसलिए मुकुंद सब दिया गया सब छुड़ा देते का, काम भोगम चकर्मण कर्मों का काम भोग अपना विविध कर्म करके कोई व्यक्ति स्वर्ग पहुंचा है कोई ब्रह्मलोक पहुंचा है कोई इधर बड़े-बड़े पदों पर है लेकिन यदि बांसुरी सुनने को मिल जाए तो सब छूट जाएगा किसी में सुख बुद्धि नहीं आ सकती इसी यह रस जो देते हैं उनको मुकुंद कहा गया है यही कहीं में कहा गया है मुकुंद के क्या ऐसे नहीं कहा जा सकता था कि मुखुंद के गीत को सुनकर मुखुंद के चरण अंगुज को पकड़ती है भगवान के नामों की भगवान के विविध नामों में भगवान के विविध गुण प्रकाशित किए गए यहाँ वचन का आनंद आ रहा है जो ब्रह्मानंद तक को त्रिशकृत कर देता है भगवान के भक्ति का भक्ति रस का वचन और मुरारी शब्द सब प्रकार के दुख को खंडित कर देता है, सब प्रकार के वशनाओं को विस्मृत कर देता है। ऐसा परम आकर्षक, परम सुखद मुरारी के जुगल चरणों को अपने भुजाओं से आलिंगन कर रही, नदियों के भुजा क्या है? नदियों के भुजाएं हैं तरंगे, इन भुजा कहना एक अद्भुत बात है। तो तरंगे हैं, लेकिन भुजा में जैसे कोई स्त्री किसी प्रेमी को पकड़ ले वैसे जमुना मानो पकड़ रही है कृष्ण जो जुगल चरण पाद जुगलम शब्द से तात्पर्य है कृष्ण साखा पर या तो दोनों पैर एक तरफ करके लटकाए हैं ऐसे अथवा दोनों पैर को शाखा के शाखा को बीच में रख करके मोटरसाइकिल जैसे लटका है जैसे ही लटकाया है वृक्ष पर वृक्ष की पतली शाखा पर कृष्ण बैठे हैं तो या तो दोनों पैर एक तरफ किए हैं तिपाद झुगलो या दोनों पैरों को दो तरफ ब्रिक्स पर जैसे बच्चे झूलते हैं तो कृष्ण जमुना जी के ऊपर झूल रहे हैं और जब ही चरण से जमुना जी जी की तरंगों से छुआ तभी शांत होगा इसका है कि ये भी उनके का भी के पास में चुके हम लोग देखने के लिए खड़ा हैं तो कोई वह वास्तविक बात यह है कि अपना जो प्रेम भाव है कृष्ण के प्रति वही सब जगह दिखाई पड़ रहा है और वैसे जगन्नाथ जी में तो यह बात सत्य है परंतु को लग रहा है कि संसार का एक-एक व्यक्ति एक-एक दृश्य कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ Krishna से सभी प्रेम कर रहे हैं सभी सेवा कर रहे हैं केवल हम हक भाग्यमी हैं हमसे कोई संबंध नहीं हो रहा है इसलिए कभी-कभी सोचते हैं कि अच्छा हुआ होता कि वृंदावन में तृण का जन्म हमें मिल गया होता पक्षी का जन्म मिल गया मछली का जन्म मिलता तो कृष्ण के को छू सकती यदि हम जल की मछली होते तो कृष्णा स्नान करने के लिए जाते तो चरण को छू यदि हम मोर रहते तो कृष्ण बन में रहते और नाच नाच करते उनको हम आनंद देते इस तरह की अभिलाषा हो रही या मैं मोर बनती तो मेरा पंख कृष्ण अपने सिर पर धारण करता यही है कृष्ण भावना भावे अगर सुनता है भगवान के विषय में और गाता है तो हृदय में एक लालसा उठती है भगवान के प्रति और लालसा से फिर आवर पूछते हैं और भुजाएं इस तरह सारा शरीर भगवान के प्रति प्रेरित हो जाता है नदियों में भी इस तरह का प्रेम भाव है यह है भगवान का भूत सौंदर्य राधुत स्वार कृष्ण के साथ चार असर कोई भी जीव प्रेम कर सकते हैं नदियां प्रेम करना इन्हें वृक्ष प्रेम करना जैसा आपने उस दिन सुना था कि बेलू को अपने वंश में उत्पन्न देखकर वृक्षों में आंसू गिर रहे थे तलयो में रोमांस हो रहा है यह है कृष्ण के विशेषता Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Drishtwata Te Brajapasum Saharama Gopaii Drishtwata Te Brajapasum Saharama Gopaii Samsara Janta Manube Adhira Prema, prebrdawodita, kosuma w Libii. Sakjur, biedhat, swobod, pożam, budajata, patron. Urmaha, Srikun kumene dajta stamanditena. Srikun kumene dajta stamanditena. trinaru Drysła tape, brade, basenun sahram, gołpa i hi, Prema, prabridabuddy kusma kusuma, wali hi, dihi, shaqkur, wielhat, क्या भाग्य तुम बता सकते हो जमुना और मानसगंगा आदि नदियों का ये तो ब्रज भूमि में हैं बह रही हैं और सर कृष्ण की अनेक लीलाओं से जल केदी जल केली आदि लीलाओं से ये सुखी हैं सौभाग्यवती हैं इनका इनके भाग्य का क्या बोधन कर सकते हो आकाश में रहने वाले कृष्ण संबंध सुन्ने नेभों का सौभाग्� मेघ के का शोभा देखो जो धुएं से उत्पन्न हुआ जमुना तो कम से कम वृंदावन में है तो जमुना के शोभा का वर्णन पल किया जा रहा था भगवान के जुगल चरण कमल में उपहार समर्पित करती हैं चरणों को अपनी भुजा अपने तरंग रूप भुजा से आलिंगन करते और चरण स्पंदित हो रहे हैं पर मेघ के शोभा का वर्णन तरह दिखाते हैं श्री कृष्ण सहराम गोपई सबने चले जाती जब भगवान चराने आए हैं तो गौएं चरचर करके कृष्ण को आनंद देती देखते हैं एक भर गया है जुगाली कर रही है तो बहुत प्रसन्न होते हैं इसलिए जैसे भगवान उनका गौओं को चराने में आवेश होता है वैसे वृंदावन के सुंदर देख दे को शरने में गौओं का भी आवेश होता या भी श्री को सुख देने के लिए होता है आप देखें गौएं घूम-घूम करके इधर बहुत दूर में चरती है इस कारण से ब्रज सखाय इधर-उधर फैलते हैं यह देखना उधर के गायों को देखना उधर के गायों को देखना तो सहरान गोपाल का अर्थ यह है प्रकट किए मंगलार्य जी के साथ गोपों के साथ कुछ उस झंड के साथ कुछ उस समूह के साथ इसलिए प्रेम प्रवृत्त अपने सखा सरीकृष्ण के प्रेम में मैं धिब्बा है जाता है ऐसा लगता है जैसे एक कहीं बादल पूरे आकाश में छा जाता है और अपने वपु से वपुषा अपने शरीर से ही घाम को रोक देता है और अपने सखा पर आत्मपत्रम छत्र देता है। छत्र तो तांग है सकी इसके साथ ही साथ कुस्मा भी। कुस्म है कि वर्षा करता। कुस्म का अर्थ होता है मेघ पुष्प। मेघ पुष्प के दो अर्थ हैं। मेघ की ये छोटी-छोटी बुंदों को पुष्प कहा गया है संस्कृत में। मेघ पुष्पम जलरसन। सदा सनातन गोस्वामी जी उद्धृत किए हैं यहां कुशन कारथ पुष्प अब क्या पुष्प मेघ पुष्प मेघ काजाल देखता है बाधव कि श्री अपनी गौओं के साथ और अपने गोपों के साथ और अपने भाई बलराम के साथ धाम में है तो तत्काल ही उदित होकर के अपने शरीर को इतना फैलाता है प्रेम में कि श्री पर लगता और इसके साथ ही साथ ठंडी ठंडी सीकर गिरना लगता तुसार जिसको कहते फूल ही हम आगे हम भोजपुरी भाषा में सो ठो ही कह दें बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चंदा ठंढा पानी बादल देने लगते कुसुम वाले भी कारत है कभी-कभी देवता भगवान पर पुष्प की वर्षा करते हैं तो वह पुष्प बादल में अटक जाता है अटक जाते हैं बहुत से पुष्प तो बादलों से पुष्प झर रहे हैं तो गोपियां कहते हैं देखो कुसुम भी बरसा रहे हैं फूल बरसा रहे हैं जल बरसा रहे हैं और कृष्ण के ऊपर छत्र धारण हमारा ऐसा भाग्य नहीं है सखी कि हम कृष्ण की अपने शरीर का रस्य आकर्ष बादलों के पास जो कुछ अपना जीवन दे देते हैं इनमें और कृष्ण में मित्रता है क्यों कई गुणों के कारण जब कई गुण मिलते हैं तो मित्रता होती है संता होती है को घन भी कहते हैं। तो पहले तो वर्ण देखिए मेघ का घन का और श्याम का कृष्ण का वर्ण एक है इसीलिए कृष्ण को कहते हैं घनश्याम घनवत श्याम घन की तरह मेघ की तरह श्याम लगा तो वर्ण सखा में हुआ एक रंग का ऐसा सहज होता है वर्ण मेघ है सखा समझता है कृष्ण को Iśtira śnech. Dusra jest santap haritrena. Ras brishtya santap haritrena. Ras karth jalwi ota. Ras karth ras. Śri Krishna rasd ki bursa karke jivonka santap har lete. Or medy dhi ki bursa karke jivonka santap har lete. कृष्ण काल में सारे जीव जलते हैं गर्मी से और वर्षा काल में बादल आकर अपना सारा जल बरसा करके दूसरे का संताप हरण कर लेता तो श्री कृष्ण भी इसी तरह अपने सौन्दर्य अमृत से अपने दयालु नाद से समस्त जीवों का सब प्रकार का दुख हर लेता तो इस गुण में भी दोनों मित्र हुए संताप हरने में और विद्युत गर्जना धैंतिक वस्त्र देन नादयो शाम में दृष्टि और दो क्या है? क्या संता है? बादल के पास बिजली है, बिजली पीत वर्ण की होती है, चमकती है और बादल गरजता है। कृष्ण में क्या पीत वर्ण का है? तिकांबर और गरजना क्या है? मुरलीवादन इलाह सामने इसलिए बादल कृष्ण को अपना मित्र समझता, सखा समझता। इस भावना se प्रेरित to अपने सखा के प्रति इतना to करता to कि सह राम to गोपों पर, राम पर, prawie, पर सब to prawie, है। कृष्ण to prawie, to prawie, to prawie, है prawie, to prawie, to prawie, यदि किसी को सेवा का अवसर है कृष्ण का तो देखो मैग को कितना अच्छा अवसर है कहीं से भी अकस्मात् उदित हो करके आ करके और अपने देह का छत्र बनाकर कृष्ण की सेवा करता है और इसके पास जो भी धन है वो भी बरसा देता है बादल के पास धन क्या है जल सरीर से भी सेवा करता है धन से भी सेवा करता है यह इसका सार भाग है प्रेम से बह जाता है प्रेम प्रवृद्ध प्रेम में बहुत बड़ा सुख है कृष्ण प्रेम में बहुत बड़ा सुख है तो प्रेम से प्रवृद्ध हुआ इसका प्रेम सुख इतना बड़ा सुख है कि इसका वेग बढ़ जाता है वेग तो ऐसे भी बढ़ जाते हैं आकाश में छा जाते हैं लेकिन mi, niech mi, niech प्रेमरा niech पर niech mi, niech mi, niech mi, जितने दूर में भगवान के साथ है समस्त जीवों का समस्त प्रकृति का संबंध है जो बड़े लोग हैं जैसे देवता वे भगवान के साथ अपने संबंध को समझकर उसके अनुसार सेवा करते हैं भगवान की कृष्ण को समझना और कृष्ण के लिए अपना जीवन धान लोचावर करना यही है कृष्ण भावना जो कर रहा है यही है कृष्ण भावना अपना जीवन दे देता है अपना धन दे तो धन के स्थान में जल है ये कुसुम कुसुम मतलब जल है ये शरीर को दिया छत्ता बना करके छत्र बना करके बादल जब छाता है तो ऊपर सूरज की किरणें उस पर लगती है तो सूरज की प्रखर किरणों के ताप को सहन कर रहा पर कृशम पर आंच नहीं लगनेता हमें कभी भी सखी ऐसा अवसर नहीं आया कि हम कृष्ण के ऊपर छत्र धारण कर यही अभिलाषा हो रही है कि कब वो समय आएगा कि कृष्ण की सेवा के लिए सारा धन लगा दूंगे और देह लगा दूंगे चर, उनके चरण धोने के लिए, उन माला पहनाने के लिए कि हम कृष्ण में धन नहीं लगा सकते हम कृष्ण की सेवा में शरीर समर्पित नहीं क धूप में छत्र धारण करने की तो बाद दूर रही कृष्ण के लिए माला नहीं गुथ सकती कृष्ण को नृत्य करके नहीं दिखा सकते कृष्ण को पानी नहीं पिला सकती कई प्रकार से कृष्ण की सेवा है तो भाग्य है मेघ का जो सब कुछ अर्पित करके सेवा कर रहा है उद्दीप्त या उद्दीप्तवत है धूम से बना हुआ व्यक्ति इतना प्रेम कर रहा है कृष्ण से जिसमें कोई चेतना नहीं है भावना में उसकी ये बात है। और हम और वो आकाश में रह रहा है हम पृथ्वी पर हैं वो भी ब्रज में है फिर भी कृष्ण की सेवा नहीं मिल पाती है बहुत बड़ा दुर्भाग्य इसे ये एक बार प्रेरणा लेने लायक है जिन लोगों को कृष्ण की सेवा का अवसर है भक्ति करने का अवसर है और बिल्कुल वैष्णव परिवार में जन्म लिए हैं वैष्णव संघ में हैं वैष्णवों के मंदिर में हैं सोसाइटी में हैं, और फिर भी यदि कृष्ण की सेवा न करें भक्ति न करें तो यह ज्यादा भाग्यहीनता है और वैसे तो एक विशेष दृष्टि दिशे से भाग है कि वैष्णव परिवार में जन्म लिए और वैष्णव कम्युनिटी में आ गए परंतु i se kąłab otrzymać chcieli. Wszystko jest w ten Braj